अतःठ प्रश्न छठा प्रश्न प्रश्न अंतिम प्रश्न ये होता है गता गल पंचद प्रतिष्ठा कर्म विज्ञानी मंत्रे कर्मवी सोड़शकला पय उक्त यदान सीन्यमती मंत्रेण दृष्टातार् पराति मंत्रो विस्तार विधान ष्ठ प्रश्न आरभदे लदाकला पंच प्रतिष्ठा कर्म विज्ञान कर्मो सहित तो, वाले जो पुरुष है यह पर्रम में लय हो जाता है उसी प्रकार जिस स्वर्ग नदियां समुद्र में लय हो जाती है समुद्र मुंड को में आए वैसा मंत्र दृष्टान के द्वारा समझाया गया था जो पर प्राप्ति की कथन की गई थी दो मंत्रों से उसको विस्तार से समझाने के लिए पूरा छठा प्रश्न आरंभ हो रहा आरम अथ हईनम सुकेशा भारद्वाज अच्छ भगवन्नाभ कौसल्यो राजपे तईत प्रश्नमत षोड़शकल भारद्वाज पुरुषं पुषम वेत्थ तमहम कुमरप्रूम नाहमीम वेद यद्यम अवेदिश कथम नावक्षमिति। समूलो वेश पिशति यो अनृतमदाराद वक्त स तूषम प्रब व्राज तं ता पक्षा क्हासोर उसके बाद अंत में सुकेशा नाम से सुकेश भरदराजगोत्रोत्पन्न वह एनम विप्लाद वह आचार्य विपलाद से प्रच्छ पूछा क्या पूछा सुकेशा ने तो भरद्वाज के पुत्र हो या भरद्वाज गोत्र उत्पन्न हो वह सुकेशा नाम के व्यक्ति ने क्या पूछा हे, भगवन, हे पूछ हे पूज्य गुरुदेव भौसल्य और राजपुत्र मऊपेत्य प्रश्न अप्रचता एक बार कहेंगे आवा था वहां पर कहते उनके पास शायद प्रसिद्धि रही है इसकी भरद्वाज पुत्र या उत्पन्न सुकेशा का काफी विद्वत्ता की प्रसिद्धि थी इसे लोग उनको बहुत बड़े विद्वान मान करके उनके पास आते थे अनेक प्रकार कौशल्य एक एक कौशल का बेटा हृदयनाभ नाम से सुप्रसिद्ध था वह मामो पित्य मेरे पास आकर के एकम प्रश्न पूछता था उसने यह प्रश्न को इस प्रश्न को मुझसे पूछा था क्या प्रश्न था भारद्वाज पुरुष्वाज क्या आप षोरश कलम पुरुष को जानते हो तुम उस सोलभ कला वाले पुरुष को जानते हो क्या पूछा तम हम कुमार वाह मैं उस कुमार से तम कुमारम प्रति आम अब्रुवम उस कुमार के प्रति मैंने ये कहा क्या कहा ना हम इम वेद मैं जैसे को नहीं जानता राजकुमार से कहा मैं इसे नहीं जानता लेकिन राजकुमार वहीं खड़ा रहा शायद टालमटोल कर रहा है नहीं बताना चाहता हुआ ब्राह्मण देवता मैं क्षत्रिय हूं मुझे यह परम पुरुष का ज्ञान देना नहीं चाहता है इसलिए टाल रहा है वहीं खड़ा रहा तब ये बोला भारद्वाज ने यदि अहम इम अवेदिशन यदि मैंने यदि मैं इस परम पुरुष पुरुषस्ल वाले पुरुष को इम अवेम जानता हूं तो कथन ते नावक्षम मैं आपसे क्यों नहीं कहता यदि मैं इसे जानता होता तो मैं सर्वगुण संपन्न आप जैसे श्रेष्ठ क्षत्रिय बालकों को क्यों नहीं बताता कि शिष्य रूप में आया वो ऐसे मैं क्यों नहीं बताता अवश्य बता देता फिर भी वो हिला नहीं, ऐसा बोलने के बावजूद भी वही खड़ा है नहीं आप जानते हैं, देना नहीं चाह रहे हैं शायद अब जो को हम सेवा करेंगे हमें दो ज्ञान ऐसे ऐसा खड़ा रहो, तब फिर तीसरी बार बोलने लगा वा व ऐसा यो अंड्रतम अभिवती देखो ऐसी बात है जो पुरुष झूठ बोलता है यो अंड्रतम अभिवजती ऐसे तत्वों का ज्ञान रहता है सत्य को जानते हुए छिपाता है अपने ज्ञान को छिपाना ही तो झूठ है आप जानते हो सच को और नहीं बोल रहे हो तो नहीं छिपा रहे हो सच को नहीं बोलने का मतलब ही झूठ बोलना है और झूठ ही बोल रहे फिर तो कहना है कि उल्टा बोलना तो महान झूठ है और छिपाना ही वास्तव में झूठ है सत्य को छिपाना भी झूठ है ऐसे जो करता है निश्चित रूपेण मूल के सहित उसका सारा वंश सर्वथा नष्ट हो जाएगा सूख जाएगा मन नष्ट हो जाएगा तस्मात नारा अंड्रदम ब इसलिए मैं आपसे झूठ बोल नहीं सकता हूं आपसे छिपाते छिपाने के लिए मिथ्या भाषण झूठ भाषण नहीं कर रहा हो ऐसा उसने कर दिया। जिस प्रकार से भारद्वाज गोत्रपुत्र सुकेशा ने कहा तो वह चुपचाप राजकुमार हिरण लाभ क्या किया रथ पे बैठ गया चुपचाप चला गया रतमवार तुष्णी चुपचाप जो है उस दिन से लेकर आज तक मेरे दिमाग में प्रश्न घूम रहा है इसलिए उस प्रश्न को मैं आपसे पूछता हूं हूँ महर्षि आप बताइए तं चामी सो पुरुष तो मैं उसके विषय में आपसे पूछता हूं कि वह जानने योग्य सोलश कराल पुरुष कहा रहता है कौन है वो कहा रहता, रहता है कैसे उसको पहचाना जाए उसके बारे में वर्णन कीजिए। नम सुकेशा कीजिएशा भारद्वाज्रथ मैं उसके अंतर एनम सुकेशा भारद्वाज भारद्वाज भरद्वाज भारद्वाज के पुत्र सुकेशा नाम का व्यक्ति ने पप्रछा मैंने पूछा समस्त जगत्कारिक कारण लक्षण सह विज्ञान आत्मना अक्षर शिकष्ठित इत्य उतम जो बात कही गई है तो पर्रम विद्या के बारे में वो कह रहे हैं जो आपने ये बताया कि समस्त जगत संपूर्ण जो जगत है कैसा है कार्य कारण लक्षण एक कार्य कर्ण लक्षण करके पाठ वेद भी है कार्य कारण भाव से युक्त हो या कार्यकर्ण समुदाय से युक्त ऐसा जो यह संपूर्ण जो जगत है सहविज्ञान आत्मा जीवात्मा के सहित तो परस्मिन क्षर शक्ति का दृष्टान के आधार पर ही आपने, की की आपने पहले ही समझा दिया था कि समाधि तो हर व्यक्ति अनुभव नहीं करता है तो हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है इसलिए आसान दृष्टान समझाने के लिए अतएव जैसा शुक्ति को दृष्टान्त बना करके आप समाधिकारीन अवस्था को वर्णन करते हो उसे हम ये भी अनुमान कर सकते हैं प्रलय में भी यह सब कहा जाते हैं उस परम पुरुष में ही जाते होंगे अक्षरे सामर्थ्या जगत यह जगत निश्चित रूपेण प्रलय काल में भी उसी अक्षर तत्व में संप्रष्ट होता है लय होता है ऐसा हम सामर्थ्या कर देंगे ततय उत्पन्त और यह भी अनुमान से हो जाता है सिर्फ वही से उत्पन्न भी हुआ है और उसी में ठिका भी होगा जिससे उत्पन्न होता है जिसमें लय होता है तो सिद्धिकाण में कहा रहेगा वो उसी में रहता है भगवती तथे उत्पादित है सिद्धमे बात आपके अभी तक पढ़ाए पाठों से हमें समझ में आ गया है क्योंकि नई आकारी कार्य संप्रतिष्ठान उत्पादित है और कारण में कार्य को संप्रष्ट हो जाना लय को प्राप्त होना कहीं भी उपपन्न नहीं है उसी सामर्थ्य को स्पष्ट कर दिया सामर्थ्यात सामर्थ्या उसी को भाषक समझा अपने ही शब्द को समझा रहे भाष्यकार क्योंकि मन असम अकारण है जो कारण नहीं है ऐसे में किसी कार्य को लय हो जावे ऐसा देखने को नहीं मिलता जो कारण नहीं है कौन जैसे धागा ये जो है घट का कारण नहीं है अतएव अकारणभूत धागे में घटात्मक जो कार्य है कभी लय नहीं हो सकता किन्तु वह धागा किसका कार्य का कारण है पटका। अगर पट भी लय होगा तो वह धागा में ही लय हो सकता है या नहीं? और घट लय होगा तो अपने कारण में कौन ऐसा कारण मिट्टी उसी में लय होगा और कपड़ा कभी मिट्टी में लय नहीं होगा क्योंकि कपड़ा का कारण मिट्टी नहीं है उतंच इस बात को संकेत में कह दिया गया था पहले आत्मन यश प्राणो जायते ही आत्मा से ही जो है यह प्राण आदि उत्पन्न होते हैं यह बात पूर्व में ही कह चुके हैं तृतीय प्रश्न में कहा गया है तीसरे प्रश्न का पंक्ति आत्मन ये जगत मूलम तत् परिज्ञात परम शरित सर्वोप्रषद निश्चित अर्था क्योंकि सकल उपरसों का निचोड़ है इस जगत का असली मूल तत्व क्या है वो जो जान लेगा वो को जान लेगा कल्पना का अधिष्ठान पकड़ो कल्पना के वजह से जो भ्रांतियां हैं और जो भय आ रही है बंधन है वो तो अपने आप को से मुक्त हो जाओगे जो शुक्ति को जान लोगे फिर तो रजत भ्रांति निवृत्त हो जाएगा रज्ज को जान लोगे तो सर्पादी जनि जो भी भय और सर्प सर्पभ्रांति सब निवृत्त हो जाएगा उसी राजिष्ठान को आपने जानना है क्या है जगत मूलम जगत का जो मूल है तक उसका परिज्ञान परिता सम्यक पूर्ण रूपेण ज्ञान हो जाए तो परम श्रेय वही परम श्रेय मैंने मोक्ष है सर्वोपरिषद निश्चित तौर का निश्चित निचोड़ होता अर्थ है। आत्मज्ञान से मुक्ति न कारण ज्ञान यद्य मुक्ति होती है कारण ज्ञान से तो मुक्ति होती नहीं तथा इन फिर भी उसी ब्रह्म को जो अद्वितीय आत्म आत्मा है वही कारण क्योंकि उससे भिन्न कोई कार्य ही नहीं हो सकता तथा ज्ञान सिद्धति तभी जाकर अद्वित ज्ञान की सिद्धि हो सकती है कार्य को कारण से अनन्या सिद्ध करेंगे तभी एक नद्वित होता है इसलिए मृत्यु केवल सत्यम का? कि कार्य क्या घटा दी कारण मृतिका से अभिन्न कार्य कारण अन्यत्वाधिकरण में अधिकरण ही ब्रह्मसूत्र इति त्मज्ञा पर होता है आत्मादेक अग्र आसी प्रमाणवी है स एक तथम अज्ञान ब्रह्म स एक प्रज्ञत् मृत सदकमे द्वितीयक्रम्य आचार्य पुरुष वेद अथ संपत् तमे एक जानता अमृत शेष से तो अहम ब्रह्म ने श्रुतिया सारी चीज ले लिया तस्मात सर्व इत्यादि सकल उपरिषदों में सर्वोपरिषद जान करके चारो वेदों का एक एक उपरिषद के मंत्र टुकड़े दे दिए इसीलिए यहां पर वही भी वही समझू जिसल के निश्चय है तो यहां भी वही है सारा जगत का कारण भूता उस ब्रह्म को जानोगे कारण कौन है कारण को खोजते खोजते कारण में पहुंच जाओ जहां कारण में पहुंच गए आपको ब्रह्मानुभूति हो जाएगी मोक्ष हो जाएगा अनंतरम च उत्तम स सर्वज्ञ सर्वती और अभी भी पिछले पांच प्रश्न कहा गया था जो उस तत्व को जानेगा वह सर्वज्ञ होता है वो सब कुछ हो जाता है सत्यं अदेवा ये है। कहां रहता है अक्षर जो सत्य है पुरुष नाम से कहा जाता है वह तत्व कहा रहता है यह कहना चाहिए तदर्थो अयम प्रश्न आरभ उसके लिए ही यह प्रश्न को आरंभ किया गया है। विज्ञानस्य भाई वृत्त जो बात बोला आपने ये प्रकट तक अभी तक ये सारी बात को अपने संग्रह करके जो बोल रहे हो वृत्त का अनुवाख्यान जो किया गया क्यों कर रहे हैं आप तो तीसरे चौथे पांच प्रश्न में कहा गया वो सबको आपने निचोड़िया दे रहे हो और ये सारे प्रश्नों का निचोड़ यही कह दिया आपने ये कहने का फायदा क्या वृत्त मन बीती हुई बातों को पुनर् आपने जो कथन किया है वृत्त वृत्त से अनवाख्यानम यदि वृत्त इसलिए हेतु दे रहे देखो एक तो सबसे पहला हेतु यह है विज्ञान से दुर्लभत्व ख्याप ये जो विज्ञान है आत्म आत्मविज्ञान अत्यंत दुर्लभ है यह बात ख्यापन करना है प्रकाशन करना है उसके लिए हमें दोबारा सब कुछ कहा है दुर्लभ होने के कारण से तल्लभ्यर्थम उसे प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्र यत्न विशेष उत्पादनार्थम मुक्ष लोग यत्न विशेष करना चाहिए यह बात को संपादन करने के लिए उत्पादन करने के लिए दोबारा सारी बात संग्रह करके कह दिया गया कला तो षोड़ शो भाग प्राणादीना प्रत्येक स्वेदेक्ष द्रष्टव्यम एक नंबर टिप्पणी कला कैसे कह दिया आपने कहते क्योंकि कला कहते सोलवी भाग का नाम एक कला चंद्रमा बता है ना पंद्रह दिन पूरा जाता है पूर्णिमा अमाश्य में अकला हो गया कला रही तो कला तो ये भाग है इति उसके आधार पर प्रणादी जितने भी हैं प्रत्येक का मानना चाहिए अपेक्षा या अन्य के अपेक्षा से प्रत्येक क्या हो जाएगा सोलवा हो जाएगा वही गणना जैसे नारद ने कंस को कहा आठवा गोल में खड़ा कर दो यहाँ से शुरू करो एक जगह से तो उसे पीछे वाला आठवा हो जाएगा जो आठवा था तो उसको एक से शुरू करोगे तो उससे पीछे वाला आठवा हो जाएगा ऐसे सभी के सभी आठवां है इसी प्रकार से यहाँ पर भी सभी के सभी सोलह हो जाएंगे सोलह के लो और यहाँ से शुरू करो दे सोलो सोलवा एक कोने वाला आएगा उसी को एक बनाओ तब क्या होगा ये वाला सोलह हो जाएगा इस तरह से अगला अगला अगला भाव से गिनते जाओ तो पिछला पिछला क्या हो जाता है सोलह बन जाएगा प्रत्येक को सोलवा समझने में भी कोई दोष नहीं है हे भगवं हिरण्यदा को नाम बता। नाम से क्या था हिरण्यदा काम भव कौशल्य कौशल देश में जो पैदा हुआ था इसने कौशल्य कहते हैं या तो कौशल का बेटा कौशल्य राजपुत्र जातिता हा। जातिता क्षत्रि था तो कर राजा का ही बेटा राजपुत्र कहा जाता है को सकते है कर दे माम उपेत्य उपगम्य एक प्रश्न अपृचत मेरे पास आकर के उपेत्य मेरे उपगम्य मेरे नजदीक आया मुझे ढूंढते ढूंढते मेरे पास पहुंचा पहुंच करके एतम ये जो ढूंढ है रहे हैं है? आश्रम ही नहीं मिल रहा परेशान ढूंढ दे ढांड दे आगे किसी तरह से और प्रश्न ऐसा पूछते हैं और उसके हम जवाब न देते बैसे निराश्रम को जाना पड़ता है बड़ी श्रद्धा से आते हैं। लोग बहुत दूर दूर से आ जाते हैं ढूंढते ढूंढते कई बार ऐसे प्रश्न पूछते जवाब देने लायक ही नहीं रहता है बताए जब हम नहीं जानते भी होता है। बताएं नहीं जानता। में देख लो हर चीज थोड़ी याद है कह रहा पुस्तक भी नहीं मालूम रहते किस पुस्तक में हमने पढ़ा था वो भी याद रही है तो क्या बताएंगे ऐसे इस बेचारे के साथ हो गया हिरण पहुंच गया भारद्वाज के पास ये सोच कर गए, ये ये सब कुछ जानते बड़े विद्वान हैं, हमें मार्गदर्शन कर देंगे बता देंगे कला, संख्या का कला अवयव। अवयवाह है सोलह संख्या जिसका ऐसी जो कला अवयव है जिसका अवय इव अवय क्या आत्मा कोई अवय तो होता नहीं है इसे भाषकर कहते अवय इव आत्मी अध्य अविद्या रूपा आत्मा में अविद्या से अध्यारोपित अवय के समान अवय है वास्तव में अवयव है ही नहीं पुरुष है रूपा बौरी समाज है यक लेख्या का कला में इव आत्मनि तस्मिन् आत्मनी अविद्याल वैसा है उस पुरुष का क्या कहा जाएगा सोलह कलों वाला पुरुष तम षोरश कलम हे भारद्वाज उसकल वाले पुरुष को मैं हे भारद्वाज पुरुषम वे था जाना क्या आप उसे जानते हैं तम अहम राजपुत्र कुमारम पृष्ठवंत उत्पन्न क्षत्र नाम का व्यक्ति कोसल कोसल देश उत्पन्न का पुत्र और जो है जाति उत्पन्न है उस व्यक्ति से मैंने उस कुमार से कुमारम हम से मालूम हो रहा है वो ज्यादा वय वाला नहीं था छोटे उम्र का था उसको मैंने पूछने वाले उस कुमार से अब्रुवम यह जवाब उक्तवानस्मि मैंने कहा क्या कहा ना हम इम वेदी थी मैं नहीं जानता हूं जो आप मुझसे पूछ रहे हो अहम इमम नेद मैं इस पुरुष के बारे में नहीं जानता हूं यम तुम पृछसी जिसके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हो एवं उक्तवत जोड़ते हो ना इतने कर्ण से चले जाना चाहिए ठीक है मैं ही चले जाना चाहिए जाने नहीं। ऐसे कहने के बावजूद भी एवं उक्तवती अपी एवं उक्तवती अपी मई अज्ञान असंभाव तम अज्ञाने कारणम अवादिशंत कि वही खड़ा है यह सोचते हुए मुझ में इस पुरुष का अज्ञान की संभावना ही नहीं है मानते हुए खड़ा हुआ था पुरुष विषय का अज्ञान की मई मैंने मुझमे एक उस बालक को जरूर जानते हैं लेकिन मुझे नहीं बताना चाहते तम अज्ञान कर्ण अवालिशम तब मेरे अपने अज्ञान के विषय में मैं उसे कारण कथन कर दिया यदि त्वया इमया पृष्ठम पुरुषम विदिशंत कथम अत्यंत शिष्य गुणवते अर्थि ते तोभ्यम नक्ष्य न उक्तवनस न यदि किसी प्रकार किसी प्रकार थोड़ा जब भी इस पुरुष पर कुछ ढंग का जाना होता कथित अहम इमं त्वया पृथ्त आप पूछा कि इस पुरुष के बारे में पुरुषम विदिशंतस्म ज्ञानवान होता कथम अत्यंत शिष्य अत्यंत शिष्य के युक्त, आप जैसे ज्ञानार्थी विद्यार्थी लिए ते नावक्षम, मैं होते क्यों नहीं कहता, क्यों नहीं बोल दिया होता नुयाम कैसे मैंने कह सकता हूँ ही मैं कह देता इसे समझ लो वास्तव में सचमुच में नहीं जानता हूं इतना करने के बावजूद भी वो सोच रहा है नहीं नहीं जरूर जानते हैं इन मुझे ज्ञान देना नहीं चाहते है पीछे पड़ा होगी इतनी दृढ़ श्रद्धा है विश्वास है कि इनको जरूर ज्ञान इन्हें मुझे नहीं दे रहा है कितना अंतर है देखो दोनों में यही चीज इनमें भी था सुखे भारतवास में पिपरादमेशन क्या था एक साल रहो पूरी काम धंधा सेवा जो भी है सब करते रहना पढ़ते रहना ध्यान भजन करते रहना लेकिन एक साल बाद जो तुम लोग पूछोगे जानता हो तो बताऊंगा नहीं तो जाओ तो ये लोग श्रद्धा पूर्वक साल भर वहीं रहे तब तो ये प्रश्न पूछते रहे विश्वास थी नी उनका यही है बड़े उसी सुखेश के प्रति उसका शिष्य भी क्या हाल है इतनी श्रद्धा और विश्वास है वो तो सोच रहा है कि जरूर ही जानते बल्कि अंतर इतना है सुकेशा नहीं जानता था तो कृप्लाद जी जानते थे सुकेशा क्या कह रहा है भूयोपी अप्रतम ईव आलक्ष प्रत्यायी तुम अभ्रुवम बारम्बार भूयोपी फिर भी अप्रतिम ईव आलक्ष्य मैं देख रहा हूं अप्रतिम अविश्वासम उस हिरण्य नाव को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं नहीं जानता हूं इसलिए अप्रत्यम ये है अप्रतमें अविश्वास देखा कि उसको अविश्वास करता हुआ के समान, के कि समान आलक्ष देख के प्रत्येक मुझे विश्वास दिलाने के लिए रे मुझे और कहना पड़ गया। क्या और कहें आप मैंने ये उसको समूला, सहमूले नो अन्यथा सत आत्मा अन्यथा संतम आत्मा अन्यथा था कृत अयथा भी लोक यशिशति शोष मुपै लोकपरलोकाभ्याज जो व्यक्ति सूल मैं सह मूल वै निश्चित रूपेण व ना वो मूल सहित तो जड़ सहित उसका नाश होएगा जड़ सहित नाश होने का मतलब क्या जो व्यक्ति अन्यता संदम आत्मानम अपने आप अन्य है और कार्य आप को अज्ञानी है अज्ञानी के जैसे बाहर बोल रहे खुद अज्ञानी होते हुए ज्ञानी जैसे कहना या खुद ज्ञानी होते हुए अज्ञानी जैसे बोलना दोनों ही गलत अन्यथा संतम अन्य प्रकार का होता हुआ अपने आप को अन्यथा अन्य रूप अन्य से करते हुए, झूठ बोलना, कर देना अभी जो ऐसा करता है सब शोषण सुख जाता है मूल सहित सुख जाता जड़ सहित सुख जाएगा का तो मतलब क्या मैंने उसकी यह अलोक में भी गति नहीं रह गया परलोक की विगति उसकी नहीं हो सकती दोनों लोग पहुंच गया हो यह लोक परलोक अध्ययन विच्छिद्य मनुष्य लोक उसे उत्कृष्ट देवाली देहरूप परलोक उन दोनों की प्राप्ति का जो मूलता कर्म उस असक्त्य के द्वारा प्रणाश हो जाता है जब पुण्य नष्ट हो गया उन दोनों से वंचित तो होकर वह अधिकाप्त होता है इसका अर्थ तो दो नंबर टिप्पणी में स्पष्ट है अन्यथा संतम की व्याख्यान गिरी ज्ञानी नम संतम स्वयं ज्ञानी होते हुए अन्यथा कुरबन अज्ञान अपने वो अज्ञानी जैसे व्यवहार करता हुआ बोलना मैं नहीं जानता हूँ आरोप इन अपने में आरोप कर लिया ज्ञानी होते हुए अज्ञानी का आरोप करके बोल रहा मैं नहीं जानता वो गलत है और अज्ञानी है और अपने आरोप कर लिया मैं ज्ञानी हूं और उसे दिन लग जाए वो भी गलत है। दोनों ही गलत लोग ज्यादातर अज्ञानी अपने अज्ञानी कर वह तो करता ही है अज्ञानी ज्यादातर अपने आप जैसे व्यवहार करता है जैसे हरियाणा में कहावत ही हो गया ना क्या कहावत है अनपढ़ जाट पढ़ा लिखा जैसा पढ़ा लिखा जाट खुदा जैसा जो अनपढ़ होते जाट वो पढ़े लिखे जैसे व्यवहार करते हैं और जो पढ़ा लिखा जाट हो जाए जाठ से पढ़ लिख लिया वो तो खुदा ही हो जाता है आपने खुदा से कम नहीं मानते अन्य संतम अन्य पूर्व ये इसका मतलब है जाने, जिसले मैं इस तत्व को जानता हूं शास्त्र में बात कहा गया है? इसी वजह मैं जानता हूं इसी वजह से तस्मात नारामी अहम अंडतम वक्तम मूढ़वत मूढ़ के समान मैं आपके सामने झूठ बोलने योग्य नहीं हूं अर्था में झूठ कैसे बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं सराजपुत्र प्रत्याय था जब वह राजपुत्र इस प्रकार से देखा कि ये बार बोलकर मुझे पूर्ण विश्वास दिला रहे हैं कि वास्तव में पुरुष को नहीं जानता हूं तबिता रू ये प्रभु राजा प्रगतवान भी यथागतम जैसे वैसे लौट के चला गया रथ पे चढ़ करके बड़ा लज्जित होकर के चुपचाप चला गया लज्जिता क्योंकि लज्जा क्यों हुई स्थान कृत अस्थान में कृत श्रम वाला हो गया इतना दौड़ धूप करके आया और कुछ मिलाने बेचारा तो व्यर्थ परिश्रम होगी नहीं हो गया उस व्यर्थ परिश्रम की वजह से उसका लज्जित हुआ अस्थान में कि सोचा था बड़े विद्वान ज्ञानी पुरुष सुना है इनके पास जाने से बहुत लाभ होगा हम भी उनके जैसे हो जाएंगे वह ना नहीं आए। नहीं आए जैसे हो जाएंगे सोच लेकिन हो गया गया उल्टा तो हो नहीं पाया कि जिसके पास गया भ्रांति तो में आ गया भ्रमर कीट होने के लिए कीट भ्रमर होना चाहता है ना तो हो नहीं पाया इसलिए ना एक बार सुना विद्या में कहानी गाय और गधे की हाँ, हाँ क्या गोगर्द। हाँ गोगर्द गोगर्द्याय गधे को गाय के साथ जोड़ गाय हो जाएगा क्या ऐसे ही आपके अपने सामर्थ्य भी तो होना चाहिए हम लोग भले है ना इसलिए भगवान भी सामने खड़े हो तो पहचान नहीं सकता अपनी योग्यता हो तब तो पहचानेंगे अपने अंतर्ण शुद्धि हो तो फिर गुरु भी जो उपलिस देव से तुम भी गुरु हो ही जाओगे नहीं तो कैसे हो जाए काम मानेंगे लोग लोग सत्य को मानते हैं ना सत्य को स्वीकार करते नहीं इसी प्रकार सत्य को कोई स्वीकार करता नहीं आसान नहीं है क्या भले जितना भी जुड़िएगा एंड स्वयं अपने अंत्यार नहीं करेंगे तो जुड़ने का को कोई फायदा नहीं होता तस्मात नाराम अन वक्त तुम मूढ़वत इसीलिए जानने के बाद राजपुत्र ने यह विश्वा प्रत्याय विश्वासी था विश्वास दिया दृढ़ विश्वास दिया सच बोल करके बिल्कुल मैं नहीं जानता हूँ तबित लज्जित होकर गये आस्था में मेरा व्यत प्रश्न चला गया ऐसा सोचता हुआ वह चुपचाप व्रत पे चढ़ कर चला गया यथा आगतम एवं तथा प्रगतवान जैसे आया था वैसे लौट गया खाली अथ न्यायद उपसन्नाय तो योग्याय जानता विद्या वक्तव्या खंडतंच न वक्त सर्वासुवस्था सिद्धम भविधित इस मंत्र से क्या सिद्ध हुआ वो भाषाकार बता रहे न्याय तय तो न्याय से बिल्कुल उचित तरीके से धर्मानुसारेण जो व्यक्ति शरणागत हो जाए शिष्य भाव में आ जाए ऐसे जो ये देखो न्यायता, उपसन्ना कैसा आया हुआ है विधी है विधी आया हुआ है, ना? समित विधि के अनुसार जो व्यक्ति पहले जान लिया परीक्षा लोकान करते है ना ब्राह्मण निर्वेल सारे नित्य अनित्य का विवेक कर चुका है वैराग्य प्राप्त कर चुका है संपन्न है मुक्षता है एक जो साधन चतुर्थ संपन्न होकर के न्याय तो प्रसन्न का मतलब होकर के विधि के अनुसार विधिवत शरणार्थवाणी होकर के आजकल की भाषा में माल पानी होकर गुर के गुरु के शरण में पहुंच गया तब जब पहुंच रही सफाई योग्या योग्यता भी होनी चाहिए उसको उस चीज की तब जानता जानने वाले पुरुष व आचार्य के द्वारा विद्या वक्तव्य विद्या अवश्य ही कहना चाहिए टाल नहीं होगा देना ही होगा विद्या अंडत न वक्तव्य मैं नहीं जानता वैसे झूठ कभी विद्वान को नहीं बोलना चाहिए सर्वास अवस्था चाहे जैसी भी अवस्था हो अवश्य देना हो यह बात यहां इस मंत्र से सिद्ध हो गया पुरुषं त्वा उस पुरुष के बारे में मैं आपसे पूछता हूं क्योंकि ममदय शल्य मेरे में हृदय में विज्ञाई रूप ना वो आज तक शल्य के समान टिका हुआ है शल्य में मैंने मान कोई दर्द जैसे अंदर में कोई हो जाता है ना ट्यूमर तो जा मांस को सब कुछ हो गया इधर उधर तो किट चुपते रहता है बड़ा दर्द होता है जैसे हरणिया हो जाता है, है? सो जाता है तो कोई भी मांस का पे हो जाए अब नाक के ऊपर छोटा सा भी निकलने लग जाए तो क्या होता है फूंसी से भी। बड़ा दर्द होता है तो इसी दर्ज यहां पर भी जब के अंदर गया तो कील जैसे बन जाते हैं वो चुपते रहते हैं कहीं भी हो चाहिए वैसे मेरे हृदय में वो जो प्रश्न है ना आज तक ऐसा है मान कील जैसे चुभता हो लगातार मेरे को चुभ रहा है जब तक मैं उसको जानूंगा नहीं मेरे को शांति नहीं मिल तो कब पूछा होगा कब वो पिपलाज महर्षि के पास आया पिपलाज महर्षि के पास एक साल तक उस दर्द को पेट में रखे हुए हृदय में रखे हुए सहन करता हो बैठा होगा चिंतन कर रहा है क्या है वो पुरुष वो सोल सोल पुष्ण कौन है कहाँ रहता है कैसे रहता है क्या तत्व तो तो है वो यही चौबीस घंटा दिमाग में एक साल तो है ही जो इंसान वहां पर बीता है उसका वो एक साल तो लगातार वहाँ रहा ही मान भी लिया जाए कि राजपुत्र पूछ के चला गया तुरंत ही वहां से पुलास वो आ गया है ऐसा मानेंगे तो भी कम से एक साल तक तो तपस्या के उस को हृदय में रखे हुए और लोग यहाँ से आते और प्रश्न प्रश्न की बार तुरंत जवाब छाते तुरंत नहीं मिला रहे क्या है बताते नहीं, बताएंगे समय आने पर, हर बात हर समय जब तब थोड़ी बताई जाती है वो तो, तो अपने आप आते जाता है परिचयों की श्रृंखला इतर से बनी गई है गीता लोगों के श्लोकों को इस प्रकार से दिया गया है अपने आप बढ़ते बढ़ते सारे आपके संसों के जवाब आ जाता है कोई चीज छूटती नहीं वो पूरा होते ही सर्वसंशय निवृत्ति मोक्षा ये हो या ना हो आपने अकल सकल की बात है अंतकरण की बात है लघु प्रस्थान के बाद भी नहीं हुआ बृह प्रस्थान सुनने के बाद भी नहीं हुआ श्रवण वरण व्यापन नहीं हो रहा है तो समस्या अपनी अपनी व्यक्ति अलग वो है उपाधि उनका दोष है ना शल्यमी उसकी टीका देखो शल्यम टिप्पणी शल्यम, गया सुई का नो के अंदर टूट जाता, जाता है क्या होगा या कांटा घुस जाता है कांटे के नो के अंदर टूट जाता है बहुत कष्ट देता है उसी प्रकार से ये हो रखा है मेरा हाल स्थित विज्ञे पुरुष थी इसे मैं आपसे पूछ रहा हूं हे गुरुदेव बताइए वह जो षोरश कल वाला जो विज्ञे पुरुष कहा रहता है वर्णन करो तस्म सोवाच यही वांत शरीर सौम्य स पुरुष हो ये षोर्षक प्रभव कैसा भारद्वाज से आचार्य प्रहलाद ने कहा स आचार्य प्रहलाद सुकेश आय भारद्वाज आय आह आचा क्या कहे हरे हो कहीं और ढूंढने की जरूरत नहीं है उस आत्मा को ब्रह्म को पुरुष को सोलह कलम वाले पुरुष कहा है कही व अंत शरीर है बस यहीं पर यहीं कहा चारों तरफ देखने लगेगा वो कदे तुम्हारे शरीर के भीतर घर का ढूंढ रहा यहाँ पर कनिजित कमरे में देखने से नहीं मिलेगा वो किन्दु शरीर एवं शरीर के भीतर नहीं है हे सौम्या हे प्रिय दर्शन शिष्य वह पुरुष कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाला है वह यहीं पर तुम्हारी अपने शरीर के भीतर में रहता है यस्मिन नेता शोर्षकला प्रवंदी। कला मैंने अवै बता दिया बताया था कला सोलवी अवय का नाम कला नहीं नहीं अवय को कहते कला कोई भी अवय हो उसको कला सोलह कलाएं हैं सोलह तो संख्या हो गई ना।, ना वो आ रहे हैं ना वो आएगा मंत्र में आ रहा है ना सोलह गिनाएंगे अभी तो हम कहा ना प्रश्न आगे आ रहा आपका भी जवाब आ रहा है अगले मंत्र में थोड़ा भी बीच में शास्त्रार्थ है इस मंत्र में विचार कि शरीर के अंदर आपने कैसे कह दिया कह देंगे उसके बाद सारी बात आएगा उसने किया किसके उत्रमन उत्रमन होगा किस में आएगा सब गिनेंगे प्राण आदि सोलह आइटम की गिनती करेंगे यहाँ पर अभी कौन से सोलह आइटम है वो आ रहा है नीचे टिप्पणी में कहा भी देखिये छह चार में इसी छठे प्रश्न का चौथे मंत्र में देखो आप सार संख्या के नाम उच्च माना सब इत्यादि तिरासी टिप्पण दो यानी छ नंबर प्रऊ छे चार मंत्र पक्षमाणा 16 आइटमों का 16 अवयों की गिनती करेंगे आगे में बता दे रहे हैं सोलभ कलाओं वाला पुरुष है वो उसको कहीं बाहर ढूंढने से नहीं मिलने वाला वह तो आपका भीतर में ही है वह पुरुष कलाहीन होते हुए भी इन्हें उपाधि सोलह कलाओं के कारण से कलावान सब दिखाई देता है अविद्या से अविद्या की निवृत्ति हो जाने पर क्या होता है करके उसके शुद्ध रूप को दिखवाता है इसलिए प्राणालिक कलाओं का उसी से उत्पन्न होना कामया प्राणादि कहां से उत्पन्न हुए आत्मा से उत्पन्न हुए ले कहोगे आत्मा में हो गए तो जब ये कलाए बाहर रहती हैं, तब का एक कला वाला आत्मा है चित्र वाला पट है चित्रों को तो, खत्म कर दो पट है चित्र हटा दो तो क्या रहेगा केवल पटी तो, तो रहेगा ये जो स्लेट है स्लेट पर लिखा हुआ अब उसट को क्या कहेंगे लिपि विशिष्ट है ना अब लिपि विशिष्ट है सोलह अक्षर लिख दो तो कहेंगे सोलह कला वाला स्लेट है कि लिखा हुआ स्लेट पर अब को मिटा तो क्या रह जाएगा है बिना अक्षर वाला स्लेट ना वो तो क्या कहेंगे अभी सोलह कला रहित है अकला वाला स्लेट हो गया वो उसी प्रकार पुरुष भी है इसलिए जान की बात कही जा रही पुरुष से प्राणाज सोलह तत्व तो तो पैदा हुआ है तो तो उपाधियों के विषय कर लिया गया यह पुरुष कलाओं वाला है हो जाएगा तो कलाएं नहीं रह गई तो वह पुरुष कैसा हो जाएगा अकल पुरुष हो जाएगा कलाओं से रहित इस अकला पुरुष वो बात समझाने के लिए ही ये सारी बातें उठाई जा रही है एक में अद्वितीय ब्रह्म ही रहता है उससे सोलह कलाएं प्रकट होते हैं उसे उपाधि अपने आप को जीवात्मा तो मान लेते हो फिर में लय हो जाता है जैसे मोक्ष काल में जब विलय हो जाएगा तो या एक बीच ब्रह्म ही रह जाता है कलाओं से रहित रह जाता है इसलिए आमकार कह भी रहे देखो पुरुषों से छोड़ सकल तुम न साक्षा सावय तुम्हें न साक्षात सावय होकर के पुरुष कला वाला नहीं हुआ जैसे आप है शरीर का क्या है हाथ पैर वाला आप कला वाले हो गए अवय वाले हो गए हो लेने साक्षात है वहां ऐसा नहीं है कि जनक जनक होने से कला उपाधियों वा वाला है वो उसको कला वाला दिया गया। इसलिए अदयोग प्रभु जिसमें जिससे नहीं कह रहे देखो यहाँ नहीं जिसमें सोलह कलाएं उत्पन्न होती है जैसे मिट्टी में जैसे घड़ा मिट्टी से घड़ा नहीं मिट्टी में घड़ा उत्पन्न हो रहा है कहा जाता है वाकई मिट्टी से घड़ा घड़ा अलग चीज नहीं है उसे यहां पर भी समझना है आप सीधे तक बता रहे देखो ओ उधर है ये सोलह तला पुरुष है ऐसे क्यों नहीं दिखा रहे सीधे है हृदय के अंदर दिखा देते हृदय के अंदर है देखो उधर गुफा में कुछ नहीं मिलेगा केवल आत्मति व्यमाण कला कलोक्ति सु, तो तो तो जवाब में उसके निश्चित रूपे नाच जवाब में कहे थे यही वर हृदय पुणरी का आकाश मध्य आगे न यही वीर है शरीर के भीतर में ही है शरीर के भीतर में है तो आप प्रश्न करके दिखा दिया जाए है वो? भी रखे हैं उसको काट गया गया कर निकाल देते, देते, आप प्रश्न डॉक्टर नहीं। हम देख ले सकते हैं क्या हृदय पुंडरीक, आकाश मध्य कर दिया हृदय कमल में जो आकाश है उस आकाश का बीच में कर दिया आकाश के बीच में हवा हवा का बीच में ढूंढोगे ढूंढंगे वहां कुछ नहीं दिखा लो दिखाइएगा वहां के अधिक क्या होगा मांस दिखेगा खून दिखेगा इतने दिखेंगे तब कहते अंत शरीर है सब न देशांतर विज्ञा देशांतर में ढूंढने से फायदा नहीं बाहर कहीं इधर उधर जाके ढूंढोगे तो मिलने वाला नहीं है वो चीज नेता जिसमें सारी, सारी कौन थी जो आगे कहे जाने वाले सोरश कलाए प्राणा प्राणाद्य नाम से जो आगे कहेंगे प्रभुवंती उत्पद्यंते उत्पन्न हुआ करते हैं षोरश कला भी उपाधि भी सकल इव निष्कल पुरुषो लक्ष्य अविद्या सोलह कलाओं के द्वारा के कौन से वो उपाधि उपाधि कलाओं के सहित के समान, इद्वे है है के, के, सहित के समान क्या वो पुरुष रहित पुरुष होते हुए भी कलाओं के सहित पुरुष के समान उपाधियों के वजह से दिखाई देता है उपाधि भूता भी शोरश भी उपाधि रूपा इन सोलह कलाओं के द्वारा वह निष्कल पुरुष भी सकल पुरुष के समान दिखाई देता लक्ष्य है ऐसे क्यों लक्षित हो रहा है अविद्या का अविद्या के वजह से ऐसे दिखता है तो तदुपारी तो कला अध्यारोप अपने नद्या सपुरुष केवलो दर्शित विधि का प्रभुत्व तो उच्चतः तदुपारी तो तो कला अध्यारोप अपने नोपूपी कलाएं हैं इनका क्या हो रखा है अध्यारोप हुआ है उस अध्यारोप को क्या करना पड़ेगा अपवाद कर दो अपने ही अध्यारोप का अपनयन अध्यारोप कर दिया गया है उपाधिरूपी कलाओं का आपने अध्यारोप कर लिया है उस अध्यारोप को अब क्या करना पड़ेगा अपनयन करो हटाओ अपवाद कर दोगे कैसा अपवाद करूंगा कैसे हटाया जाएगा उसको विद्या, विद्या। से आरोप हुआ विद्या से उसका अपवाद क्या होएगा? सब पुरुष यदि कला नाम तक तो प्रभुत्वते तब वह पुरुष जो केवल है वो दर्शना होगा उसके दर्शना चाहिए यह मान करके ही पहले कलाओं की उत्पत्ति का कथन किया जाएगा पहले अध्याप करना पड़ेगा ना अध्यारोप के बिना उसका अपवाद नहीं किया जा सकता और अध्यारोप करेंगे क्या है अध्यारोप जो सारी दुनिया कर बैठे हैं उसी को उसे अनुवाद करेगी ये सोलह कलाएं आत्मा प्राणादी नाम अत्यंत निर्विशेषे अद्वे शुद्धे तत्व न शक्य अध्यारोप मंत्रेण प्रतिपाद्य प्रतिपादनादि व्यवहार करतुमित कलाना प्रवस्थितया आरोप्य अद्याशा चैतन्य अव्यतिरेकेण ही कला जायम दृष्ट्य प्रलियम लक्ष्य क्योंकि जो है जो प्राणादी सुलभ पदार्थ हैं जाके कहे जाने वाले उनका अध्यारोप भी आप बिना अध्यारोप के बिना उसका विचार विमर्श करके समझा करके अपवाद नहीं कर सकते पहले आपको बताना पड़ेगा मेरे को जो हो रहा है प्राण आदि सोलह पदार्थ हर जीव अनुभव कर रहा है अपने बस प्राण है इंद्रिया सब अनुभव करेंगे नहीं कर रहे हम लोग रोज रोज आ रहे जा रहे श्री में गए फिर जग गए सारी चीज वगैरह आ गई जो रोज हमारे अनुभव हो रहा है जो कलाए हैं ये से आ रहे हैं क्यों आ रहे हैं ये ये पहले समझाना पड़ेगा हमें जिनको लेकर अहंकार करके अज्ञानी बने हुए हैं है प्राणादियों को लेकर भी अहम भाव है और जितना उसमें दम है उसके उतनी ही अहंकार बढ़ती में जुड़ता है ना धन का बल सब बल जुड़ते हैं गुंडों का बल कितनी आपके बड़ा गुट है कितने लोग आपके साथ हैं कितना आपकी शक्ति है उतनी वो उसके अहंकार बढ़ते जाता है कई लोग गिनती रिजिस्ट मेंटेन कर इतने लाख को दीक्षा दिया गया इतने लाखों को माला पहना दिया इतने लाखों को ये कर दिया उतने लाख को इतने लाखों को आलिंगन किया माता जी ने तो ये भी लग गया का बुक्स, उसमें भर भर इतने लाखों का आलिंगन करने वाली और तो दुनिया जो ऐसी पागलपन नहीं है तो ये जो है ये अध्ययारों को तरह समझाना पड़ेगा इसे अध्ययारों को प्रतिपादन करके ही हम व्यवस्था दे सकते हैं शुद्ध पुरुष वाले समझा सकते हैं इसे प्राणादि नाम अत्यंत निर्विशेष ही अद्वये शुद्धे तत्वे ये प्राणादि कहा है अत्यंत निर्विशेष अद्वैय शुद्ध तत्व में न शक्य अध्याप मंत्री अध्यारोप के बिना इसको समझाया नहीं जा सकता है वो तत्व को बोध नहीं करा सकते प्रतिपाद्य प्रतिपादना व्यवहार कर तुम न शक्य ऐसा नये करने प्रतिपाद प्रतिपादना जो व्यवहार है वह व्यवहार करना ही संभव नहीं है नाम प्रभव आरोप कलाउंगा इसे कलाओं कलांगा कहते हैं कि सारे क्या करना चाहिए प्रभाव अपेय और उनका स्थिति सब समझाना पड़ेगा प्रभाव यानी उत्पत्ति स्थिति अपया निर्या आरोप इनको आरोप किया जाएगा पहला फिर ये चीजें जो आरोप कर रहे हो आप? तो सारी सारी कर हैं आप, अविद्या विषय चैतन्य से अभिन्न रूपे नहीं निरंतर होती हुई कलाएं होती हैं, और वही अभिन्न रूप नहीं स्थित है और अभिन्न रूपे नहीं लय हो जाते हैं तो रहा क्या इसलिए अंत में चैतन्य ही रह गया पट से अभिन्न रूपेण चित्र उत्पन्न हुए अभिन्न रूपेण नहीं पट में स्थित है और अभिन्न रूपेण में नये हो जाते हैं उसी प्रकार यहाँ इसलिए अंत में केवल पट मात्र शेष उसी पर यहां पर भी कहते हैं एक शेष मात्र चेतन रह जाता है सर्वदा लक्षण ऐसे होकर के कलाएं लक्षित की जा रही है समझो शिशुप्त जागरी और कियावत दो नंबर टिप्पण है सर्वदा मन जागृत स्वप्री इन तीनों अवस्थाओं में तीन प्रकार चीजों को लक्षित किया जा रहा है न न किमित तथ्यता अविद्या हा। अविद्या के विषय को वस्तुओं को हम आरोपित करते हैं न तथा प्रमाण गोचर अत्र प्रमाण यदम अनुपन्न कहे के, प्रमाण ते के कोई, है, ऐसा कोई प्रमाण नहीं ऐसा नहीं दुनिया में सभी के पास प्रमाण है जितने भी भ्रम भ्रम बिना कोई का हुआ आज तक किसी को एक जगत रूपी भ्रांति का भी कोई न कोई अधिष्ठान जरूर होगा वह अधिष्ठान से अभिन्न ही होगा ना भ्रांति का विषय अदय अविद्या अविद्या जैसा और शत्रिष्ठान अव्य तरीके है और शत्रु में, में ही अव्य लय हो जाएगा क्योंकि तीनों ही कालों में वास्तव में क्या चीज है, ही है के प्रतीत मात्र हुआ था। उसी प्रकार तीनों ही कालो में एकमात्र चेतन और पुरुष षोडश कल वाला जो कहा जाता है अकला कलाओं से रहित जो पुरुष है वही यथार्थ में है तीनों ही कालों में इन अज्ञान के साथ अविद्या के हमें वो जगत की उत्पत्ति से लय या प्रतीति मात्र होता है